श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छे सैतालीस बाईस जुलाई अठारह सौ रूप उत्तम भक्त विचारपथ श्री राम कृष्ण भावमग्न तुम लोगों को कोई शंका हो तो पूछो मैं समाधान करता हूँ गोविंद तथा तो अनान्य भक्त लोग सोचने लगे गोविंद महाराज रूप क्यों हुआ श्री के वह तो सिर्फ़ दूर से वैसा दिखता है पास जाने पर कोई रंग ही नहीं तालाब का पानी दूर से काला दिखता है पास जाकर हाथ से उठाकर देखो कोई रंग नहीं आकाश दूर से नीले रंग का दिखता है पास के आकाश को देखो कोई रंग नहीं ईश्वर के जितने ही समीप जाओगे उतनी ही धारणा होगी कि उनके नाम रूप नहीं कुछ दूर हट आने से फिर वही मेरी श्यामा माता